मन संतोष सुनत कपिबानी भक्ति प्रताप तेज बल सानी आशीष दीन ही राम प्रिय जान बल बलशेल निधान अजर अमर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 उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर कर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात तुम बल और शील के निधान हो हे पुत्र तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो हे रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें प्रभु कृपा करें ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए बार बार नाय सिपद से बोला बचन जोर कर के शाम अब कृत क्रित कृत्य मै माता आशिष तव विख्याता विख्यात मात हुत मुह्यतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखाम सुन सुत कर ही बिपिन रख सुन तुम सुख हूँ मन माहि हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा हे hey माता अब मैं कितार्थ हो गया आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है यह बात प्रसिद्ध है हे माता सुनो सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है सीता जी ने कहा हे बेटा सुनो बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं हनुमान जी ने कहा हे माता यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है देखी बुद्धि बल निपुन कपे कहे उजान के रघुपति चरण धरे तात मधुर फल खाह हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर कर जानकी ने कहा जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ चले एक चले सिर बागा फल तर तो रहे, रहे तहा बहु भट रखवारे कछु मारे से कछु जाय पुकारे नाथ एक आवाक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 और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया सुने तो रावण पठ ये भट नानाम तिन्ह देख गो सबरजनी चर कपिस गए पुकारत कछु कछुअधमारे पुनिपथ ही अक्षकुमार चला संगल सुभटय पारा आवत देखी बिटप तर जाम काहिनी पाति महाधुनिगर जाम यह सुनकरण रावण ने बहुत से योद्धा भेजे उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला कुछ तो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को सांस लेकर चला उसे आते देख कर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर दलकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की कछु मारसी कछु मर्द से कछु मिला कछुण जाय पुकारे प्रभु मर कट बल उन्होंने